बहुत से सवाल बाकी रह गए हैं और अंतिम चर्चा होने के कारण मैं अधिकतम सवालों के संबंध में बात करना पसंद करूंगा इसलिए सवालों के जवाब संक्षिप्त ही हो सकेंगे बहुत से मित्रों ने पूछा है कि आप समाजवाद और साम्यवाद का पर्यायवाची की तरह प्रयोग कर रहे हैं क्या दोनों में भेद नहीं मानते हैं भेद मानता हूँ जैसे टीबी के स्टेजेस होते हैं वैसा ही भेद मानता हूँ समाजवाद पहली बीमारी की पहली स्टेज साम्यवाद उसकी अंतिम इधर से मरीज शुरू समाजवाद से करता है मरता साम्यवाद में तो है लेकिन एक ही बीमारी की बढ़ी हुई अवस्था का भेद और कोई बुनियादी भेद नहीं और जो लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि समाजवाद साम्यवाद से भिन्न चीज है वे केवल साम्यवाद के नाम के साथ जो बदनामी जुड़ गई है उस बदनामी को काटने के लिए नए नाम का प्रयोग कर रहे अन्यथा कोई फर्क नहीं समाजवादी चेहरे के पीछे साम्यवादी हाथ एक और सवाल बहुत से मित्रों ने पूछा है कि क्या लोकशाही समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की आप बात नहीं करेंगे क्या वो उचित नहीं है असल में समाजवाद और लोकशाही में विरोध है कंट्राडिक्शन इन टर्म्स लोकशाही और समाजवाद का कोई संबंध नहीं लोकशाही समाजवाद हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि डेमोक्रेसी लोकशाही का पहला नियम है कि बहुमत अल्पमत पर हावी ना हो सके अल्पमत के हितों को नुकसान ना पहुंचे एक व्यक्ति के अल्पमत के हित को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए वो लोकतंत्र का आधार है पूंजीवादी अल्पमती वर्ग और पूंजीवाद को नुकसान पहुंचाना लोकशाही की हत्या करना है लोकशाही समाजवाद का कोई अर्थ नहीं होता समाजवाद बुनियादी रूप से वर्गीय है इसलिए वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता समाजवाद की मौलिक दृष्टि पूरे समाज को एक मानने की नहीं है समाजवाद की मौलिक दृष्टि सबका उदय हो ऐसी नहीं है समाजवाद की मौलिक दृष्टि एक वर्ग के पक्ष में दूसरे वर्ग को विनाश करने की है इसलिए समाजवाद लोकशाही से कैसे संबंधित हो सकता है लोकशाही मनुष्य के समाज को एक मानकर चलती है मनुष्य का पूरा समाज एक है डेमोक्रेसी समाज को वर्गों में विभाजित नहीं करती और जिस दिन आप वर्गों में विभाजित करते हैं वे वर्ग चाहे कोई भी हो अगर कोई कहे कि हमारे मुल्क में लोकशाही हिंदुवाद का हम प्रचार करना चाहते हैं तो वो गलत होगा क्योंकि लोकशाही हिंदुवाद जैसी कोई चीज नहीं हो सकती क्योंकि मुसलमान का क्या होगा अगर पाकिस्तान में कोई कहे कि हम लोकशाही इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं तो बात गलत होगी क्योंकि लोकशाही जब किसी भी वर्ग के साथ जुड़ती है तो गलत हो जाती है लोकशाही अवर्गी है लोकशाही वर्गातीत है लोकशाही बियंड क्लासेस है चाहे धर्म का वर्ग हो चाहे धन का वर्ग हो चाहे शिक्षा का वर्ग हो लोकशाही किसी वर्ग को स्वीकार नहीं करती मनुष्य को वर्ग से मुक्त स्वीकार करती है इसलिए लोकशाही और समाजवाद का कोई संबंध नहीं हो सकता डेमोक्रेटिक सोशलिज्म सिर्फ धोखे का शब्द है असल में समाजवाद के साथ तानाशाही अनिवार्य रूप से जुड़ी है अब वो तानाशाही बहुत बदनाम हो गई इसलिए लोकशाही शब्द का प्रयोग करना जरूरी हो गया है लेकिन शब्दों से धोखा देना बहुत मुश्किल है लेबल बदल देने से आत्माएं नहीं बदल जाती ऐसा कोई तलवार के ऊपर अहिंसावादी तलवार लिख दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है समाजवाद और लोकतंत्र विरोधी धारणाएं हैं। लोकतंत्र बुनियादी रूप से पूंजीवादी समाज व्यवस्था की आधार से ला है और अगर समाजवाद माना है तो लोकशाही को मिटाना ही पड़ेगा हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक बार में मिटाए कोई धीरे धीरे मिटाए जो एक बार में मिटाते हैं उनको लोग कम्युनिस्ट कहते हैं जो धीरे दीर धीरे मिटाते हैं उनको लोग सोशलिस्ट कहते हैं कुछ लोग होते ही ना कुछ लोग ऐसे बकरे को मार के खाने के लिए धार्मिक मानते हैं जो एक ही झटके में मार डाला जाए और कुछ लोग एक ही झटके में मारे गए बकरे को खाना अधार्मिक मानते हैं वो धीरे धीरे घिस घिस के मारते समाजवाद जो है वो लोकतंत्र को घिस घिस के मारना है और साम्यवाद जो है वो झटके से मारना है अब पता नहीं परेशानी किसमें ज्यादा होगी बकरे से अब तक पूछा नहीं गया ये बकरा खाने वालों के निर्णय है कि कौन सा ठीक रहेगा लोकशाही समाजवाद का कोई अर्थ नहीं है वो शब्द ही अनर्थ है इसलिए मैं उसकी बात नहीं किया हूं एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि समाजवाद का आप विरोध करते हैं तो क्या आप समानता के विरोधी हैं मैं समानता का विरोधी नहीं हूं लेकिन समानता अमनोवैज्ञानिक तथ्य है समानता है नहीं वो तथ्य नहीं और किसी दिन हो सकती है ये भी संभव नहीं मनुष्य अनिवार्य रूपे न, असमान है हम कितनी आकांक्षा करें और हम कितनी ही प्रार्थना करें और हम कितना ही उपाय करें मनुष्य की प्रकृति असमान है मनुष्य जन्म से असमान है समानता कल्पना से ज्यादा नहीं समान दो व्यक्ति भी नहीं न हो सकते अगर हम बुद्धि की माप करें तो अब तो बुद्धि को नापने के उपाय हैं। तो हम भली जानते हैं कि इडियट से लेके जीनियस तक जड़ से लेके मेधावी तक बड़ा अंतर है और आप अगर बायोलॉजिस्ट से जीवशास्त्री से पूछें तो वो कहेगा कि कोई उपाय अब तक तो नहीं है कि जड़ बुद्धि को प्रतिभाशाली कैसे बनाया जा सके जड़ बुद्धि बिल्ट इन प्रोग्राम लेके आता है वो जो माँ के पेट में जो अंगु है उसमें बिल्ट इन प्रोग्राम है कि यह आदमी जड़ बुद्धि होगा जब तक हम मनुष्य के वीरिकण में रासायनिक परिवर्तन करने में समर्थ नहीं होते तब तक हम मनुष्यता को समान नहीं बना सकते मनुष्यता असमान रहेगी और जिस दिन वैज्ञानिक मनुष्य के वीरिकण में प्रवेश कर जाएगा उस दिन मनुष्यता नहीं रह जाएगी समानता तो आ जाएगी उस दिन मछी रह जाएंगी तो दो ही विकल्प हैं या तो आसमान मनुष्य को स्वीकार करो या समान मशीनों का निर्माण करो इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं जिस दिन वैज्ञानिक बच्चे के अंग में प्रवेश कर जाएगा और रासायनिक फर्क कर सकेगा और तय कर सकेगा कि ये गोरा हो कि काला ये लंबा हो कि ठिगना इसका बुद्धिमाप इसका आयु कु कुना हो जड़ बुद्धि हो कि प्रतिभाशाली हो क्रोधी हो कि अक्रोधी हो जिस दिन रासायनिक प्रक्रिया से व्यक्ति के अणु बीज में अंतर किया जा सकेगा उस दिन आदमी को आदमी कहना उचित होगा नहीं उचित नहीं होगा वो फैक्ट्री प्रोडक्ट हो जाए कारखाने में बनी चीज हो जाए और तब आदमी को हम लिख सकेंगे मेड इन इंग्लैंड के मेड इन जर्मनी के मेड इन इंडिया वैसे कई लोग हिंदुस्तान में बनाएंगे और लिखेंगे मेड एस जर्मनी एस जरा छोटा लिखे आदमी असमान है ये तथ्य चाहे दुखद हो यह तथ्य है इस तथ्य को जुटलाया नहीं जा सकता आदमियों की असमानता इतनी गहरी है कि पूरी मनुष्यता समान हो ये तो दूर दो आदमी भी समान नहीं खोजे जा सकते लेकिन इसका क्या मतलब इसका क्या ये मतलब है कि मैं ये कह रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर न मिले नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं असल में समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर नहीं मिल सकेगा सिर्फ पूंजीवाद में ही मिल सकता है इसे थोड़ा समझना जरूरी होगा क्योंकि समाजवाद जिनके दिमाग में भर गया है वे सोचना ही भूल गए फोर्ड या रॉकफेलर्स या मार्गन या टाटा या बिरला समाजवाद में पैदा नहीं हो सकेंगे इनके लिए कोई अवसर नहीं होगा लेकिन फोर्ड किसी मार्क से नहीं उसकी अपनी विशिष्टता है धन पैदा करने की जो लोग क्षमता लेके पैदा होते सभी लोग लेके पैदा नहीं होते जो लोग धन पैदा करने की क्षमता लेके पैदा होते उनके लिए समाजवाद में कौन सा अवसर होगा उनके लिए कोई अवसर नहीं होगा समानता के अवसर की बात बड़ी बेमानी मालूम पड़ती समाजवाद में विद्रोही व्यक्तित्व के लिए कौन सा अवसर होगा अगर मार्क्स सोवियत रूस में पैदा होना चाहे तो नहीं हो सकता नहीं तो 50 साल में सोवियत रूस में एकाद तो मार्क्स पैदा किया होता पूंजीवादी मुल्क में मार्क्स पैदा किया पूंजीवादी मुल्क में लेलिन पैदा किया पूंजीवादी मुल्क में स्टेलिन पैदा किया पूंजीवादी मुल्क में टॉटस्की पैदा किया पूंजीवादी मुल्क ने दुनिया के सब समाजवादी पैदा किए पचास साल के समाजवादी रूस में मार्क्स की या लेलिन की या स्ट्रेटी की हैसियत का एक आदमी पैदा किया ये बड़ी मजे की बात है मार्क्स पचास साल में रूस में तो पचासों मार्क्स की हैसियत के, के आदमी पैदा होने चाहिए लेकिन मार्क्स भी रूस में पैदा नहीं हो सकता तो उसका कारण विद्रोही व्यक्तित्व के लिए रूस में कोई अवसर नहीं वो जो रिदलियस माइंड है उसके लिए कोई अवसर नहीं रूस में बुद्ध भी पैदा नहीं हो सकते महावीर भी पैदा नहीं हो सकते कृष्ण भी पैदा नहीं हो सकते लेकिन लोग कहते हैं कि समाजवाद सबको समान अवसर देगा मुझे नहीं दिखाई पड़ता सोचने जैसी बात है कि उन्नीस के पहले के रूस में बड़े अद्भुत लोग पैदा किए अनेक दिशाओं में कुछ दिशाओं में तो रूस हावी हो गया दोस्त वस्त की या तुर्गने हो या चेक या गोर या गोगोल ये सारे के सारे टलस्टा ये सारे प्रतिभा के धनी के लोग उन्नीस के पहले पैदा हुए और ऐसी स्थिति हो गई उन्नीस सौ सत्रह में अगर दुनिया में लिखी गई 10 बड़ी किताबों का नाम देना पड़े तो कम से कम पांच रूसी किताबों का लेना पड़े पांच सारी दुनिया की और पांच रूस की लेकिन 1917 के बाद दोस्तों दुर्गने गोर की है। गोगोल की हैसियत का एक आदमी रूस पैदा नहीं कर सका उसका कारण क्योंकि प्रतिभा सदा ही विद्रोही होती सिर्फ जड़ बुद्धि विद्रोही नहीं होते अगर हम इडियट्स का एक समाज बना सकें तो वहां कभी कोई विद्रोह नहीं होगा प्रतिभा सदा विद्रोही होती लेकिन विद्रोह का कोई मौका समाजवाद में नहीं है क्योंकि स्वतंत्र विचार का कोई मौका समाजवाद में नहीं है पचास वर्षों में रूस में कोई बड़ी इंटेलेक्चुअल कंट्रोवर्सी नहीं हुई कोई बड़ा बौद्धिक विवाद नहीं चला क्योंकि रूस पचास साल से बौद्धिक विवाद का उत्तर तलवार से देता है बंदूक से देता तो बौद्धिक विवाद कैसे चले मैं नहीं मानता हूं कि समाजवाद सबको समान अवसर देता है नहीं समाजवाद सबको समान अवसर नहीं देता असल में पूंजीवाद सब तरह के लोगों को क्योंकि पूंजीवाद के पास कोई जड़ यांत्रिक व्यवस्था नहीं है पूंजीवाद एक स्वतंत्रता है सब तरह के व्यक्तियों को पूंजीवाद सुविधा देता है कि वो विकसित हो सके जो लोग धन पैदा करना चाहते हैं उन्हें जो लोग धर्म का अनुभव करना चाहते हैं उन्हें जो लोग के जगत में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें जो चित्र बनाना चाहते हैं उन्हें विकासों की हैसियत का एक चित्रकार रूस पैदा नहीं किया पचास साल में उसके कारण है क्योंकि रूस की सरकार तय करती है कि चित्रकार क्या बनाए और सरकार प्रोडक्टिव चीजों में भरोसा करती है अन प्रोडक्टिव चीजों में नहीं सरकार कहती उत्पादन बढ़ता हो ऐसा कोई चित्र बनाओ और उत्पादन बढ़ता हो ऐसी कोई कविता लिखो और उत्पादन बढ़ता हो ऐसा कोई उपन्यास रचो खेत किसान ट्रैक्टर यही तुम्हारे सोच विचार के क्षेत्र हो कहानी इनके इर्द गिर्द घूमे इसलिए रूस में पचास साल में जितनी किताबे लिखी किताबें लिखी गई उतनी बोल्डन से बड़ी किताबें दुनिया के इतिहास में कभी नहीं लिखी गई क्योंकि वही खेत वही ट्रैक्टर वही कथा वही उत्पादन इसके सिवा कुछ भी नहीं जिससे जिंदगी सिर्फ खेत जिंदगी ट्रैक्टर पूरी बात सभी तरह के विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्नता का मौका देता है और किसी की विभिन्नता पर कोई रोक नहीं लगाता और प्रत्येक व्यक्ति अपना मार्ग खोजने के लिए मुक्त है लेकिन आप कहेंगे रास्ते में बड़ी बाधाएं पड़ती हमें कोई बाधा नहीं चाहिए आप कहेंगे कि गरीब आदमी इसी वक्त करोड़पति होना चाहता है तो उसके लिए पूंजीवाद में कहा सुविधा है कभी पूछा कि समाजवाद में सुविधा है नहीं वो ख्याल में नहीं आया होगा एक गरीब आदमी पूंजीपति होना चाहता है इसी वक्त तो पूंजीवाद में कहा सुविधा है पूंजीवाद में सुविधा है इसी वक्त होना तो मुश्किल है लेकिन किसी वक्त हो सकता है समाजवाद में किसी वक्त भी नहीं हो सकता इस वक्त हो ही नहीं सकता किसी वक्त नहीं हो सकता स्वभावता एक दिन में न पूंजीपति पैदा होते न एक दिन में चित्रकार पैदा होते न एक दिन में दार्शनिक पैदा होते न तो बुद्ध पैदा होते एक दिन में ना फोर्ड पैदा होता है एक दिन में ना आइंस्टिंग पैदा होते एक दिन में जिंदगी भर की लंबी यात्रा है लंबा श्रम है लंबी सृजनात्मक चेष्टा है और उस चेष्टा में निश्चय ही प्रतियोगिता है क्योंकि आप अकेले ही तो पूंजीपति नहीं होना चाह रहे 50 करोड़ के मुल्क में 50 करोड़ लोग पूंजीपति होना चाह रहे हैं नहीं पूंजीवाद आपको नहीं रोक रहा है पूंजीपति होने से जितनी पूंजी है वो कम है और जितने लोग पूंजीपति होना चाह रहे हैं वे बहुत है इसलिए स्वभावता सभी पूंजीपति नहीं हो सकते इस मुल्क में एक आदमी राष्ट्रपति हो सकता है हालांकि पचास करोड़ आदमी राष्ट्रपति होना चाहते हैं पचास करोड़ आदमी राष्ट्रपति नहीं हो सकते और अगर पचास करोड़ को राष्ट्रपति बनाना हो तो फिर राष्ट्रपति ही नहीं होगा जीवन एक प्रतियोगिता है अब सवाल यह है कि प्रतियोगिता स्वतंत्र होनी चाहिए पूंजीवाद में स्वतंत्र है समाजवाद में स्वतंत्र नहीं असल में समाजवादी व्यवस्था तय करेगी कि आप क्या पढ़ें क्या सोचे क्या करें यह निर्णायक आप नहीं होंगे उनकी बात आपको पूरा मौका देता है कि आप जो होना चाहे हो लेकिन बहुत लोग असफल हो जाते हैं होंगे ही सभी लोग सफल नहीं हो सकते जो असफल हो जाते हैं वे सोचते हैं कि हम पर बड़ी जाति हो रही जो असफल हो जाते हैं वे सोचते हैं जो लोग सफल हो गए चालाक बेमान धोके बाद सो सक बड़े मजे की बात है अगर वे भी सफल हो गए होते तो तो दूसरे उनके संबंध में यह समझते कि चालाक बेईमान चोर असल में असफल हमेशा ही सफल हो गए आदमी को गालियां देना पसंद करता है इससे तो उसके मन को बड़ी राहत और कंसोलेशन मिलता है हर्जा भी नहीं है गाली दे तो कोई हर्जा नहीं लेकिन इसका वाद बनाए तब खतरे शुरू हो जाते अब एक मित्र ने पूछा है की एक करोड़पति अपनी मेहनत से धन कमा लेता है वो तो ठीक है लेकिन उसका बेटा भी तो उसका मालिक हो जाता है उसका बेटा उसने पैदा किया है वो बेटा उसको उस उसने धन भी पैदा किया उसने बेटा भी पैदा किया है दोनों के बीच को संबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए शायद हमारा ख्याल योग हो धन वो पैदा करे बेटा हम पैदा करे। दोनों के बीच को संबंध हो अन्यायपूर्ण दिखाई पड़ता है आपको पूछा इसी ढंग के गया कि कितना बड़ा अन्याय हो रहा है उसने कमाया था मान लिया लेकिन उसके बेटे ने तो नहीं कमाया लेकिन बेटा उसका है ये बेटा तो उसी ने कमाया है शायद आप सोचते ये हो ये ज्यादा न्यायपूर्ण होगा कि धन किसी का हो बेटा किसी का हो वो कैसे न्यायपूर्ण हो, तो तो हो जाएगा अगर ये अन्यायपूर्ण है तो दूसरी बात तो बिल्कुल अन्यायपूर्ण हो जाएगी गरीब एक बेटे को पैदा कर रहा है उसे दस दफे सोचना चाहिए बेटा पैदा करते वक्त क्योंकि बेटे को सिवाय गरीबी के वो और क्या दे जाएगा नहीं लेकिन वो बेटा खड़े होकर अपने बाप से शिकायत ना करेगा कि तुमने मुझे क्यों पैदा किया वो शिकायत करेगा कि वो बड़े आदमी का बेटा क्यों धन लूट रहा है शिकायत अपने बाप से करनी चाहिए और तो किसी से करने का कोई उपाय नहीं से बाप से भी करना बेमानी है क्योंकि अब बात हो ही गई है और शिकायत का कोई उत्तर नहीं है। अगर बाप से शिकायत हो तो बेटे को पैदा करते वक्त ख्याल रखना इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है जब अपने बेटा पैदा करने लोगों तब सोचना कि मैं बेटे को क्या दे जाऊंगा अगर दुनिया के गरीब बेटे को पैदा करते वक्त एक दफा सोच ले कि बेटे को क्या दे जाएंगे तो दुनिया में इतनी गरीबी ना हो लेकिन गरीब बिल्कुल बेफिक्र उसे बेटा पैदा करते वक्त बिल्कुल नहीं होती एक आदमी अभी कुछ दो तीन महीने हुए में मेरे पास आए अब हम कैसी मुश्किल में पड़ते हैं। कभी-कभी मेरी बातें कठोर मालूम पड़ती हैं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि सत्य जैसा है वैसा है और वो कठोर भी हो सकता है वे सज्जन आए और मुझसे कहने लगे की मुझे कुछ सहायता करिए मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है मैंने कहा तुम बेटी को पैदा करते वक्त मेरे पास सहायता के लिए बिल्कुल नहीं आया तुम बेटी पैदा करो मेरी कोई गलती है इसमें कितनी बेटिया है तुम्हारी सात और बेटिया सब अच्छे आदमी सहायता कर रहे उनका जो अब सहायता नहीं करेगा वो बुरा आदमी हो जाएगा स्वभाव का जब सब अच्छे आदमी सहायता कर रहे हैं तो मैं बुरा आदमी हो जाऊंगा क्योंकि मैं सहायता नहीं कर रहा हूँ और मेरी बात तुम्हें कठोर मालूम पड़ेगी मैंने उनसे कहा लेकिन तुम सात लड़कियां पैदा करने को तुमसे कहा किसने इसका समाज का कोई जुम्मन है तुम बच्चियां पैदा करोगे और समाज दोषी ठहर जाएगा और जो सहायता नहीं करेंगे तुम्हारी वे पाती मालूम पड़ेंगे अपराधी मालूम पड़ेंगे बेहूती है बात नहीं हमें गरीब आदमी को साफ साफ समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी गरीबी के लिए तुम्हारे पिता जिम्मेवार होंगे उनके पिता जिम्मेवार होंगे पीढ़ियां जिम्मेवार होंगी तुम पीढ़ियों से गरीब हो और बच्चे पैदा किए जा रहे हो किसी ने तुमको नहीं कहा कि तुम बच्चे पैदा करो असल में बच्चा पैदा करने का अधिकार भी कमाना चाहिए लेकिन बच्चा पैदा करने का अधिकार कोई नहीं कमाता अपने बेटे को क्या दे जाओगे इसे जाने देना बेटे को पैदा करना अन्याय है ये बाप का अन्याय है बेटे के ऊपर ये माँ का अन्याय है बेटे के ऊपर लेकिन बड़े मजे की बात है ये अन्याय थोपा जाएगा किसी और पर। कौन जुम्मेवार है उसका हमारे मन में कुछ ख्याल ऐसा बैठ गया है कि अगर कोई दुखी है तो उसको दुख पहुंचाने के लिए कोई और जुम्मेवार होना ही चाहिए वो खुद भी जिम्मेवार हो सकता है ये हमें ख्याल नहीं आता कि हम बड़े भ्रांत तर्कों में भटकते रहते अगर मैं बीमार हूं तो किसी स्वस्थ आदमी को पकड़ लू कि तुम जिम्मेवार हो क्योंकि तुम स्वस्थ क्यों हो मैं बीमार हूं कल मैं ये भी कह सकता हूं कि तुम्हारा बेटा तुम स्वस्थ थे वो तो ठीक लेकिन तुम्हारा बेटा भी स्वस्थ पैदा हुआ तुमने व्यायाम किया था वो तो ठीक है तुम स्वस्थ थे लेकिन तुम्हारा बेटा क्यों स्वस्थ पैदा हो गया तो व्यायाम करने वाले बाप का बेटा स्वस्थ पैदा होगा इसमें कौन सी तकलीफ है इसमें कौन सा तर्क की भूल है नहीं लेकिन हम पूछते ऐसे ही जैसे कि और इस पूछने में बुनियादी भूल हो जाती है और उस भूल के व्यापक परिणाम होते एक मित्र ने कहा है कि कुछ लोगों को क्या ही कार है कि जब सब लोग गरीब हैं तो वो अमीर हो जाए बड़े मजे की बात है इससे उल्टा पूछा जाना चाहिए कि जब कुछ लोग अमीर हैं तो इतने लोगों को क्या अधिकार है कि वो गरीब रह जाए क्योंकि वो पूछना अर्थपूर्ण है क्योंकि जो हम पूछेंगे उससे दिशा निकलेगी हम पूछते हैं इतने लोगों को क्या अधिकार है कि वो धनी हो जाएं जब इतने लोग गरीब हैं? तो क्या मतलब है थोड़े गरीब ज्यादा हो जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको दस पच्चीस और आदमी गरीब हो जाएंगे तो तृप्ति मिलेगी आपको जो इस तरह का सवाल है वो सवाल ये मान के चलता है अगर सभी गरीब हो तो बहुत अच्छा नहीं मैं समान के नहीं चलता मैं मान के चलता हूं कि सभी अमीर हो तो बहुत अच्छा इसलिए सवाल को मैं दूसरी तरफ से पूछता हूं मैं पूछता हूं कि जब इतने लोग अमीर हैं, तो बाकी इतने अधिक लोग गरीब होने का क्या अधिकार रखते कोई अधिकार नहीं गरीब होने असल में गरीबी अयोग्यता है अधिकार नहीं सब तरह की अयोग्यता है लेकिन उस अयोग्यता को स्वीकार करने में पीड़ा होती है हम सभी मानते हैं कि हम सभी पात्र हैं भोगने के लेकिन पैदा करने के लिए भी पात्रता चाहिए उसके हमें कोई चिंता नहीं इस पृथ्वी पर प्रतियोगिता है यह सत्य है होगी ही सारा जीवन प्रतियोगिता है लेकिन ये प्रतियोगिता दुखद हो जाती है कड़वी हो जाती है, जब हम दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं दूसरे पर यह प्रतियोगिता सहज हो जाती सरल हो जाती सुखद हो जाती खेल बन जाती है स्पोर्टमैनशिप हो जाती है जब हम अपनी पात्रता को बढ़ाना और अपनी क्षमता को बढ़ाना शुरू कर देते हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं गरीब गरीब है क्योंकि उसके जीने का ढंग उसके सोचने का ढंग उसका दर्शन उसका धर्म उसके विचार उसकी परंपरा उसका परिवार उसके पिता और उसके पिता उसकी पूरी श्रृंखला गरीबी को निर्माण कर रही है इसे थोड़ा सोचना जरूरी है कि हम गरीबी को किस तरह निर्माण करते हैं। हमारा देश है अगर हम इसकी गरीबी की तरफ देखें तो हमें पता चलेगा ये गरीबी बिल्कुल निर्मित गरीबी है पहली तो बात ये है कि अमीर होने का सूत्र है आवश्यकताओं को बढ़ाओ और गरीब होने का सूत्र है कि आवश्यकताएं कम रखना सादे जीना तो रहोगे गरीबी जो कौम ये सोचती हो कि आवश्यकताएं कम होना ऊंची बात है वो कौम कभी भी समृद्ध नहीं हो सकती जो आदमी सोचता हो कि आवश्यकता सदा कम रखनी चाहिए और पैर उतने फैलानी चाहिए जितनी चादर तो ध्यान रखें पैर तो रोज बड़े होते जाते हैं चादर को बढ़ते नहीं सोना अपने आप चादर नहीं बढ़ती पैर अपने आप बढ़ते तो फिर सिकोलते जाना पैरों को क्योंकि चादर जितनी उतनी तो पैर फैलाना फिर मरेंगे भीतर क्योंकि तो चादर बहुत छोटी रह जाएगी हम बहुत बड़े हो जाएंगे पूरे भारत के ऊपर चादर बहुत छोटी और आदमी बहुत ज्यादा और सब सदगुरु समझा गए कि आवश्यकताएं बढ़ाना मत अब ये सब सदगुरु मिलकर हमें गरीब कर रहे हैं क्योंकि जो आवश्यकता बढ़ाएगा वो उत्पादन बढ़ाएगा जो आवश्यकता बढ़ाएगा वो श्रम करेगा जो आवश्यकता बढ़ाएगा वो सृजन करेगा अगर मैं चादर के बाहर पैर निकालूंगा तो ही चादर को बड़ा करने का ख्याल उठेगा इसलिए जितनी चादर सदा उससे ज्यादा पैर पसारना क्योंकि तो पैर बाहर जाएगा ठंड लगेगी तो चादर बड़ी करनी पड़ेगी गर्मी लगेगी तो चादर बड़ी करनी पड़ेगी तकलीफ होगी तो चादर बड़ी करनी पड़ेगी गरीब आदमी का पूरा जीवन दर्शन उसे गरीब बनाता है और वो उसमें बड़ी अनुभव करता है बड़ा आनंद अनुभव करता है हम गरीबी को पूजा दे रहे हैं इसलिए कोई आदमी अगर स्वेच्छा से गरीब हो जाए तो सारा गाँव उसको चरणों में सिर रखने को राज्य कभी कोई आदमी स्वेच्छा से अमीर हो गया तब गांव भर में उसके चरणों में सिर जा के रखा है नहीं, जब कोई अमीर हो जाता, तो गांव भर ईर्षा से जल जाता है और जब कोई आदमी स्वेच्छा से गरीब हो जाता तो गांव भर में आनंद छा जाता है जैसे कोई बड़ी घटना घट गट गई अगर महावीर राजा का बेटा सड़क पर भीख मांगने लगता तो पूरा गाँव उसका पैर छूने जाता है जरा सोचने जैसा मानता है और अगर बेकारी का बेटा राजा हो जाए तो पूरा गांव आंख से जलता है नींद हराम हो जाती है पूरे गांव की। इसमें थोड़ा विचार करने जैसा गरीब को देखते हम इतना प्रसन्न क्यों होते गरीबी को हम इतना सम्मान क्यों देते असल में गरीबी को सम्मान देने के दो कारण है एक तो जब भी कोई अमीर गरीब हो जाता है स्वेच्छा से तो हमारे गरीब को बड़ी अहंकार तृप्ति मिलती है की गरीबी बड़ी ऊंची चीज देखो अमीर भी गरीब हो रहे हम पहले से उस स्थिति को उपलब्ध है जो इन विचारों को उपलब्ध करनी पड़ रही हम बड़े गौरवान्वित होते हैं। हम बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे चित्त के आलाद की कोई सीमा नहीं रहती धन्यवाद भाग है हम भगवान की अपरसीम कृपा हम पर कि हमें उसने वही बनाया जो बिचारे महावीर बुद्ध को बनना पड़ रहा है इनको चेष्टा करनी पड़ रही हम पहले से ही लेकिन ध्यान रहे महावीर की गरीबी गरीबी नहीं है महावीर की गरीबी अमीर का आखिरी कृत्य है महावीर की गरीबी लास्ट लग्जरी है जो अमीर आदमी कर सकता है आपका सड़क पर पैदल चलना एक बात है और जब रॉकफेलर का बेटा सड़क पर पैदल चलता है तो दूसरी बात है आप फैक्ट्री में काम करने जा रहे हो वो टहलने जा रहा है और आपके लिए कार में बैठना संभव नहीं है वो कार में बैठ बैठ के उब गया और स्वाद बदल रहा है अमीर का बेटा जब गरीबी को वरण करता है तो वो अमीरी के स्वाद से उब गया अब वो गरीबी का रस लेना चाहता है उसकी गरीबी स्वेच्छा से वरण की गई गरीबी अमीर का आखिरी विलास अंतिम विलास जो अमीर कर सकता है और मैं मानता हूँ अमीर ही कर सकता है गरीब तो कर ही नहीं सकता स्वेच्छा से गरीब होना आखिरी मजा है इसलिए आज जब अमेरिका के करोड़पति का बेटा काशी में आके भीख मांग लेता है तो उसके मजा का तो आपको पता नहीं है जब आपका बेटा भीख मांगता है उसको पता नहीं की इन दोनों में बुनियादी फर्क है मैं काशी में था तो मुझे कुछ हिप्पी मिलने आए, मैं उनसे था कि तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो मुझे परिचय में बताया कि वो जो लड़के और लड़के मुझसे मिलने आए हैं वो अरब के लड़के हैं धनी से पूछा तुम तो ये क्या कर रहे हो वो काशी के सड़क पर दग की नीख मांगते वो कहने लगे हमें बड़ा आनंद आता है डेंजर में जी रहे खतरे में जी रहे बड़ा मजा आता है कि पता नहीं आज कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये ओवर बच्चे हैं जिनको इतना मिला है कि अब इनको न मिलने में भी मजा आ रहा है इनके पास सब था इन्होंने कहा और था नहीं कहा और था ये उब गए हैं अब इस सड़क पर जब हाथ फैला के खड़े हैं इनकी जिंदगी में एक पुलस एक एडवेंचर कि ये आदमी पता नहीं दस पैसे देगा कि नहीं देगा और ये दस पैसे नहीं देगा तो चाय नहीं मिलने वाली अब इनका जो ये फैला हुआ हाथ है इसका मजा बहुत दूसरा है ये अमीर का फैला हुआ हाथ हाँ जो वो खेल में फैला रहा है इस हाथ को देख गरीब बड़े प्रसन्न होते है इस मुल्क का गरीब आदमी गरीबी को गौरवान्वित समझने लगा है वो कभी विकसित नहीं हो सकता और गरीबी को उसने ऐसे स्वीकार कर लिया है जैसे कोई बहुत पुण्यकारी कर रहा है वो अमीर तो अपराधी मालूम पड़ता है पापी मालूम पड़ता है और गरीब गरीब संत साधु मालूम पड़ता है ग्रामीण आदमी को देख के हम ऐसे होते हैं जैसे ही कोई संत साधु को देख के हो रहे बड़ा बोला बड़ा सीधा सादा प्रशंसा हमारे मन में वो प्रशंसा गलत झूठी वो प्रशंसा खतरनाक आत्मघाती सुसाइडल और दूसरी बात गरीब को सुख मिलता है जब कोई अमीर गरीब होके खड़ा हो जाता है सड़क पर तो उसकी सेडिस्ट उसके दूसरे को दुख देने की वृत्ति को रस आता है जिन मुल्कों में त्याग की प्रशंसा है वो मुल्क मुल्क रूप से वे दूसरे हमको दुख देने का कष्ट भी नहीं उठाना पड़ रहा वो खुद ही दुख दे रहा है तो एक आदमी लेट जाए कांटों पर तो बस हम पहुंच जाते हैं हाथ जोड़ने अब इसको अस्पताल भेजना चाहिए इसकी चिकित्सा होनी चाहिए कांटों पर लेटना आदमी बीमार है पैथोलॉजिकल है रुग्र है लेकिन हम नमस्कार करते हैं कि परमहंस हो गया ये आदमी असल में हम किसी को कांटे पे लेटाते तो जितना मजा आता उससे भी ज्यादा मजा इसमें आ रहा है कि ये अपने आप हाँ लेट गए हमको लेटाने की तकलीफ से भी बचा दिया तो गरीब को सुख मिलता है देख के अच्छा ठीक है कभी आपने ख्याल नहीं किया होगा अगर कोई आदमी आपके पड़ोस ने एक बड़ा मकान बना ले तो आपको कोई खुशी नहीं होती कोई खुशी नहीं होती पीड़ा होती लेकिन उसके मकान में आग लग जाए तो आप सब दुख संवेदना क्योंकि जब ये मकान बना था तब आपके मन में ऐसा नहीं लगा था की बहुत अच्छा हो गया इस मकान के जलने से आपके मन में लग नहीं सकता कि बहुत बुरा हो गया जब ये मकान बना था तो आपके मन में ईर्षा जगी थी और अब जब आप जाके कह रहे हैं कि बहुत बुरा हो गया तो आपकी आंख और आपके हृदय की अगर जांच पड़ताल की जाए तो भीतर से आप बड़ा रस और बड़ा आनंद ले रहे हैं ये सहानुभूति रुग्ण है और झूठी है लेकिन हम इस चित्त को पहचान नहीं पाते और इस चित्त को जो सहारा मिल जाता है उसको इकट्ठा करके जिये चले जाते हैं गरीब आदमी का जीवन दर्शन से गरीब बनाता है अगर आज अमरीका अमीर है तो अमरीका के जीवन दर्शन की बुनियाद अगर हिंदुस्तान गरीब है तो हिंदुस्तान के जीवन दर्शन की बुनियाद है। आवश्यकताएं कम करने का सिद्धांत सिकुड़ने का सिद्धांत समृद्धि नहीं ला सकता इसके लिए कोई अमीर जिम्मेवार नहीं है कि पूरा मुल्क गरीब है इसके लिए पूरा मुल्क जिम्मेवार है कि वो गरीब है ये कुछ लोग जो कि इस बातचीत के बाहर निकल गए हैं ये अपवाद है मगर ये भी गिलती अनुभव करते हैं हिंदुस्तान में मैंने अमीर आदि नहीं देखा अभी तक जो गिलती अनुभव न करता हो जो अपने को अपराधी न मानता हो बड़े से बड़ा अमीर फिर वो अपने अपराध का प्राश्चित करता रहता है कोई मंदिर बनवा के करता है कोई धर्मशाला बनवा के करता है कोई तीर्थ घाट बनवाता है कोई अस्पताल खोलता है कोई स्कूल खोलता है वो जो अमीर होने की गलती उसने की है वो जो धन कमाने की भूल उसने की है उसका वो प्राश्चित करता है उसका वो करता है हिंदुस्तान का कोई अमीर मुझे नहीं मिला जो कि प्रसन्न हुए इस बात से कि उसने कुछ काम किया है और हिंदुस्तान के गरीब की तो बात ही अलग है नहीं ये दृष्टि ब्रांड है ये दृष्टि जुम्मेवार है समाजवाद आ जाने से कुछ नहीं हो जाएगा ये जीवन दृष्टि बदलनी चाहिए ये जीवन दृष्टि हटनी चाहिए जीवन विस्तार है जीवन जितना विस्तृत होता है उतना प्रफुल्लित होता है सारा जीवन विस्तार संकोच मृत्यु है जीवन विस्तार जितना हम फैलते हैं उतना ही जीवन भीतर से खिलता और प्रफुल्लित होता है एक छोटे से बीज को बोदे, तो फैल के वृक्ष बन जाता है और एक बीज में करोड़ों अरबों बीज लग जाते परमात्मा का सारा का सारा आयोजन विस्तार का है और हिंदुस्तान और गरीब आदमी और गरीब आदमी के दर्शन संकोच की भाषा में सोचते हैं वो कहते हैं और कम कर लो और कम कर लो और कम कर लो तो कम करने को अगर आप जोर देंगे तो सृजन नहीं हो सकता है तो मैं नहीं कहता हूं कि कुछ अमीर इस मुल्क की गरीबी के लिए जुम्मेवार है मैं कहता हूं इस मुल्क के गरीब इस मुल्क की पूरी जनता अपनी गरीबी के लिए जुम्मेवार है उसे अपनी फिलोसॉफी ऑफ लाइफ को बदलना पड़ेगा अन्यथा वो कभी समृद्ध नहीं हो सकती समृद्धि का सूत्र है आवश्यकताओं को फैलाओ क्यों क्यों समृद्धि का सूत्र है कि आवश्यकताओं को फैलाओ जितनी आवश्यकताएं फैलती हैं उतना हमें श्रम में रत होना पड़ता है और बड़े मजे की बात यह है हमें पता ही नहीं कि हमने कितनी श्रम की क्षमता है जब हम आवश्यकताओं को फैलाते हैं तभी हमें पता चलता है समझ ले मैं आपसे दौड़ने को कहूँ ऐसे ही की जरा दौड़े और कहू की पूरी ताकत से दौड़े तो भी आप कितनी ही ताकत लगाए वो पूरी ताकत नहीं होगी फिर कल मैं एक और आदमी को आपके साथ दौड़ने को ले आऊं और कहूं कि दोनों में प्रतियोगिता और ये गोल्ड मेडल रहा अब जरा पूरी ताकत से दौड़े तब आप पाएंगे कि कल जितना आप दौड़े थे आज उससे आप ज्यादा दौड़ रहे हैं हालांकि कल आप समझ रहे थे ये आपकी आखिरी ताकत आज आप ज्यादा दौड़ रहे हैं ये ताकत कहाँ से आई लेकिन ये भी आखिरी नहीं परसों में पुलिस वालों को ले आऊ और आपके पीछे बंदूक लगवा दू कहूँ क्या पूरी ताकत से दौड़े कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी पूरी ताकत से दौड़े तब आपको पहली तो पता चलेगा आप हवा में उड़े जा रहे हैं ऐसे तो आप कभी नहीं दौड़े ये ताकत कहीं आसमान से आ रही ये ताकत आपके भीतर है जितनी आप चुनौती देते हैं ताकत को उतनी ये उठती है वैज्ञानिकों का ख्याल है की अधिकतम श्रम करने वाले लोगों ने भी मस्तिष्क की पंद्रह से ज्यादा शक्ति का उपयोग नहीं किया है पंद्रह प्रतिशत बड़े से बड़ा प्रतिभाशाली आदमी भी अपने मस्तिष्क की पंद्रह प्रतिशत शक्ति का उपयोग करता है बाकी शक्ति जैसी जन्म के समय रहती वैसी बेकार मर, मरने के समय खत्म हो जाती है, शरीर के साथ भी वही हाल है हम अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि आवश्यकताएं तो कम करनी ही तो आवश्यकता कम करने के लिए कितनी शक्ति का उपयोग पड़ता है अब एक आदमी को पैर ही से कोलने ना चादर के भीतर कितनी ताकत लगती लेकिन चादर बड़ी करनी तब ताकत लगनी शुरू हो जाती आवश्यकताएं ज्यादा होती हैं तो व्यक्तित्व को चुनौती मिलती है इस मुल्क के व्यक्तित्व को कोई चुनौती नहीं इसलिए ये मुल्क गरीब है और चुनौती देने वाला कोई नहीं क्योंकि जो चुनौती दे वो लगेगा की ये आदमी हमें कैसे नरक की भाषा बता रहा है ये कहाँ हमको नरक ले जाएगा क्योंकि आवश्यकता बढ़ जाएंगी तो आग्रह बढ़ जाएगा आसक्ति बढ़ जाएगी आसक्ति बढ़ जाएगी तो फिर तो बंधन बढ़ जाएगा फिर जीवन से आवागमन से मुक्ति कैसे होगी तो आवागमन से मुक्त होना हो तो गरीब रहना बहुत अच्छा है ये मुल्क आवागमन से मुक्त होने की कोशिश कर रहा पांच साल जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रहा मरने के बाद फिर से जिंदा ना होना पड़े इसकी कोशिश में लगा है तो गरीब नहीं कि अमीर हो जाएंगे आप जिंदा रहने की कोशिश से अमीरी पैदा होती है समृद्धि पैदा होती है जिंदा रहने के श्रम से और जिंदा रहने का श्रम चुनौती मांगता है चैलेंज मांगता है चैलेंज कौन देगा बैलगाड़ी में बैठे बैलगाड़ी में बैठे तो कार पैदा कौन करेगा चैलेंज कौन देगा कार में बैठे तो कार में बैठे तो हवाई जहाज कौन पैदा करेगा चैलेंज कौन देगा जिंदगी चुनौती से गति पाती है सब तरह की गति चाहे बुद्धि की हो चाहे धन की हो चाहे श्रम की हो शक्ति की हो शरीर की हो मन की हो आत्मा की हो समस्त गतियां चुनौती से पैदा होती है और इस मुल्क ने चुनौती को इनकार कर दिया हम कहते चुनौती हम मानते नहीं तो कुछ ठीक कौन जुम्मेवार किसकी जिम्मेदारी है कि हम गरीब है। हैं चुनौती चाहिए आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो उसके परिणाम गहरे होने शुरू होते हैं सारा मुल्क कहता है कि बेकारी है एकता बेकारी है और सारे मुल्क के साधु संन्यासी नेता समझा रहे हैं सादगी से रहो बेकारी खत्म कैसे होगी ज्यादा चीजें पैदा करो तो ज्यादा लोग श्रम में लगे ज्यादा जरूरतें हो तो ज्यादा लोग समझने लगे आज अमेरिका की आधी से ज्यादा इंडस्ट्री 50 प्रतिशत उद्योग स्त्रियों के साज श्रृंगार को पैदा करने में लगा है अब तो गांधी जी समझाते हैं कि स्त्री को साज श्रृंगार की जरूरत ही नहीं उसको तो खादी के कपड़े पहन के करीब करीब पुरुष जैसा हो जाना चाहिए ठीक तो है आप सब स्त्रियों को खादी पहना दे लिपस्टिक मत लगाने दे गहने न पहनने दे बाल न सजाने दे रंग रोगन न लगाने दे इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है स्त्रियां पचास प्रतिशत इंडस्ट्री चलाती है सारी दुनिया की हिंदुस्तान में छोड़ उसका कारण है कि एक दफे पाउडर लगाओ फिर साबुन से धो फिर पाउडर लगाओ फिर साबुन से धो वो पच्चीस इंडस्ट्री चल रही उनके पाउडर लगाने और साबुन से धोने से वहां मजदूर को काम मिल रहा है जिंदगी को अगर हम समझेंगे तो वो कुछ और है अभी तो सब स्त्रियों को साधा बना दो तो आदमी बेकार हो जाएगा अब आदमी बेकार हो जाएगा तो फिर चिल्लाओ कुछ लोग शोषण कर रहे हैं कोई शोषण नहीं कर रहा है आदमी बेकार इसलिए है कि आपके पास काम का विस्तार नहीं है और काम का इतना विस्तार हो सकता है वो तभी होगा जब हमारी आवश्यकता रोज बढ़ती जाए बिंदूनी राज जब अमरीका का जीवन का ढंग है कोई आदमी इस फिक्र में नहीं है कि कितना कम करे हर आदमी इस फिक्र में है कि कितना ज्यादा करे तो स्वभाव ज्यादा चाहिए कार का मॉडल हर साल बदल जाएगा क्योंकि पिछले साल का कार का मॉडल कौन रखे आउट ऑफ डेट गाड़ी को रखना आउट ऑफ डेट आदमी का सबूत लेकिन हमारे मुल्क में हमारे मुल्क में हम 1920 में जो गाड़ी आई थी उसको संभाल के रखे हुए और पड़ोसी हमारी तारीफ करते है क्या गजब तो का आदमी 1920 की गाड़ी अभी भी चला रहा है बड़े मुझे चलाइए 1920 की गाड़ी आप ये मुल्क मर जाएगा क्योंकि इस मुल्क का सारा का सारा उत्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि लोग कितने जल्दी चीजें बदलते अब हम दुकान पे जाते हैं हिंदुस्तान में तो आदमी पूछता है की टिकाऊ है कितनी देर चलेगी अमेरिका में कोई नहीं पूछेगा एक आदमी नहीं पूछता मिलेगा दुकान पर भी टिकाऊ है अमेरिका में एक नया शब्द है वो टिकाऊ नहीं पूछते वो ड्यूरेबिलिटी नहीं पूछते वो पूछते है एक्सचेंजेबिलिटी ये बदली जा सकती है कितने दिन में बदली जा सकती है घड़ी लेने एक आदमी जाएगा वो कहेगा तीन महीने में बदली जा सकती है वो पूछेगा एक्सचेंजेबिलिटी कितनी है इसकी साल भर बाद बदलेंगे तो बदली जा सकती है छह महीने बाद बदली जा सकती कोई नहीं पूछेगा ड्यूरेबिलिटी कितनी क्योंकि ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या मरने है कि जीना है? अगर एक ही घड़ी से जिंदगी भर गुजार लिया तो घड़ी की इंडस्ट्री का क्या होगा मगर हमारे यहाँ से लोग की एक घड़ी उनके पिता ने भी बरती उनके पिता ने भी बरती वो भी बरत रहे वो बाबा आदम के जमाने में जो घड़ी रही होगी वो समाले हुए बड़े सादे बड़े बोले इनके पैर पड़ो ये मार डालेंगे पूरे मुल्क को जिंदगी के विस्तार के नियम है और जिंदगी की समृद्धि के नियम है और हमारे सारे नियम उल्टे हैं मगर हम बड़े प्रसन्न होते हैं कहते हैं आदमी कितना सादा है खाने में देखो तो घास तो पात खा लेता है नहीं ऐसे नहीं जीवन की समस्त विविधताओं में जीवन के सब डायमेंशन में रोज नए की खोज रोज नई की आकांक्षा समृद्ध बनाती है पुराने पर पकड़े बैठे रह जाना गरीब बनाती ये मुल्क गरीब इसलिए नहीं है मेरी अपनी समझ यही है कि मुल्क इसलिए गरीब नहीं है कि पूंजीवादी है और इसलिए अमीर नहीं हो जाएगा कि समाजवादी हो जाए इस मुल्क के सोचने के ढंग गरीब के ढंग और इस मुल्क के सब महात्मा इसको गरीब होना सिखाते है सब महात्मा इसको जो बातें सिखाते हैं वो सब खतरनाक वो इस मुल्क की जड़ को काट डालती हैं, लेकिन वो महात्मा बड़े प्यारे है क्यूँकी पांच हजार साल से जो हम सुन रहे हैं वही हमें फिर सुनाते हैं बार बार सुनी गई बात ठीक मालूम पड़ने लगती है इसलिए नहीं कि वो ठीक है इसलिए के बार बार सुनी बार बार सुनते सुनते हम ये भूल ही जाते हैं की झूठ होगी एक झूठ को बोलते रहे सुबह से सांसद दूसरे लोग तो भरोसा करेंगे की नहीं करेंगे सुबह से सांसद बोलते बोलते आप जरूर भरोसा कर लेंगे खुद ही क्योंकि क्यूँकि लगेगा कि जितनी बार बोला वो झूठ हो सकता है और जिसको इतने लोगों ने विश्वास किया वो झूठ हो सकता है मनुष्य जाति के बड़े से बड़े दुर्भाग्य ऐसे झूठ है जो सच जैसे मालूम पड़ने लगे और ध्यान रहे जीवन का एक नियम है कि या तो फैलो या सुखड़ो बीच में कोई जगह नहीं है अगर आपको तो हम बीच में खड़े रहेंगे संतुलन साधेंगे कुछ नहीं साध सकते आप जिंदगी का नियम या तो फैलो या सिको या तो जियो या मरो या तो जीतो या हारो जिंदगी बीच में नहीं खड़ी रहती कहीं भी जिस दिन इस में तय कर लिया कि हमें फैलना नहीं है उसी दिन हम सुड़ने लगे जिस दिन हमारा आदमी ने तय कर लिया कि हमारी कोई बड़ी आकांक्षाएं नहीं उसी दिन हम सुकड़ गए उस हमारे जीवन की ऊर्जा बैठ गई उसको चुनौती मिलनी कठिन हो गयी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम गरीब है तो हम गरीबी कारण को समझें हमारी फिलोसफी हमारा चिंतन हमारा धर्म सब हमें गरीब होने का रास्ता बताता है और अगर यह सब ठीक है तो फिर गरीब होने से हमें सहमत होना चाहिए मैं नहीं कहता कि आप अमीर हो जाएं फिर मैं कहता हूं अपनी फिलोसफी को समझ के फिर आप गरीब होने को राजगी रहे या फिलोसफी बदले अगर गरीबी से नाराजगी है तो और या फिर राजी रहे दोनों में से कोई विकल्प नहीं है लेकिन हम बड़े अजीब लोग हैं हम अमीर होना चाहते हैं अमरीका जैसे और दर्शन पकड़ना चाहते है भारतीय हम तो भारतीय हम भारतीय रहेंगे भारतीय रहते आप अमरीका जैसे समृद्ध नहीं हो सकते आपको अपने भारतीय होने में बुनियादी फर्क करने पड़ेगा आपका भारतीय होना बिल्कुल ही समृद्धि के लिए बेमानी है इनरेलीवेंट असंगत चिल्ला रहे भारतीय करेंगे हम हम तो बिल्कुल भारतीय हंड्रेड परसेंट भारतीय नशा सवार सौ प्रतिशत भारतीय गरीब रहना पड़ेगा आधुनिक से डरे हुए हैं पश्चिम से डरे हुए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे भारतीय होने में थोड़ी बहुत कमी पड़ जाए असल में भारतीय होने का क्या मतलब होता है भारतीय होने का फिर यही मतलब होता है कि जो हमारी कथा है वही हमारी कथा रहेगी उसमें हम कोई फर्क नहीं कर सकते हमें फर्क करना पड़ेगा हम वैसे ही भारतीय नहीं हो सकते अब जैसे हम मनु के जमाने में थे और ना हम वैसे ही भारतीय हो सकते हैं जैसे हम 500 साल पहले थे असल में पिछले वर्ष के भारतीय भी हम आज नहीं हो सकते और अगर होंगे तो हम परेशानी में पड़े रहेंगे अब मजा यह है कि भारतीय होने के लिए क्या हमको पुराना ही होना पड़ेगा क्या भारत का अतीत ही है, है? भविष्य भविष्य नहीं नहीं क्या भारती होने की कोई की कोई रूपरेखा हो सकती? लेकिन हमारे पुराने सिद्धांतों से तालमेल नहीं खाता हमारे पुराने शास्त्रों हमें दिक्कत में डाल देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा तालमेल नहीं पड़ता तब फिर हम एक जिच में पड़ गए और इस जिच से बाहर निकलने का एक ही उपाय मुझे दिखाई पड़ता है कि हम इस जिच को ठीक तरह से समझ लें, इस झंझट को ठीक तरह से समझ लें कि हमारी झंझट क्या है या तो हमें गरीब रहना है तो हम गरीब होने को स्वीकार कर और और गरीब रहें। और अगर हमें इस गरीबी को मिटाना है तो हम गरीबी के सूत्रों को आग लगा दें और अमीरी के सूत्रों पर जीवन को डालने की कोशिश करें अन्यथा इन दोनों के बीच हम इतने तनाव में पड़ जाएंगे कि ना तो हम जी सकेंगे न हम मर सकेंगे त्रिसंकु की हमारी हालत हो जाएगी जो हो गई एक और मित्र ने पूछा है एक दो छोटे छोटे सवाल एक मित्र ने पूछा है कि ये जो पूंजीवाद आज मौजूद है इसमें इतना भ्रष्टाचार है इतनी घुसखोरी है इतनी रुस्बत है क्या आप इसके भी समर्थक हैं ये घूसखोरी भ्रष्टाचार रुस्बत पूंजीवाद के कारण नहीं इसके कारण बिल्कुल दूसरे उनका पूंजीवाद से कोई लेना देना नहीं जिस देश में इतनी गरीबी हो उस देश में सदाचार हो सकता है ये चमत्कार होगा ये चमत्कार नहीं होगा ये संभव नहीं है जहा जीना इतना कठिन हो वहां आदमी ईमानदार रह सकेगा ये मुश्किल आदमी रह सकता है कोई संकल्पवान रह सकता है लेकिन इतना संकल्प सबके पास नहीं है और इसके लिए उन्हें दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता जिंदगी जहां जीने के लिए बेईमानी को शर्त बनाना पड़ता हो ये इतने बड़े कमरे में हम सारे लोग बैठे अभी हम 20-25 रोटी हो और हम सब भूखे हों तो आप सोचते हैं शिष्टाचार बचेगा और उस शिष्टाचार अगर नहीं बचा तो क्या इस भवन को आप गाली देंगे कि ये भवन भ्रष्टाचार पैदा करवा रहा है भ्रष्टाचार भवन पैदा नहीं करवा रहा है भ्रष्टाचार पच्चीस रोटिया और पच्चीस खाने वाले भूखे उनकी वजह से भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है इस कमरे का कोई कसूर नहीं इस भवन का कोई कसूर नहीं ये पूंजीवाद की व्यवस्था का कोई कसूर नहीं है कि भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार का कारण दूसरा है भ्रष्टाचार का कारण ये है कि भूख ज्यादा है रोटी कम है नंगे शरीर ज्यादा है कपड़े कम है आदमी ज्यादा है मकान कम है जीने की सुविधा कम है और जीने वाले रोज बढ़ते चले जा रहे हैं इसके बीच जो तनाव पैदा होगा वो भ्रष्टाचार ले आएगा इस भ्रष्टाचार को कोई नेता नहीं मिटा सकता क्योंकि नेतागण सोचते हैं कि जैसे भ्रष्टाचार को मिटाना वो जिस जन से सोचते हैं कोई साधु सेवक समाज बना लेता है कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे कुछ ऐसा लगता है कि हम जिंदगी के गणित को सीधा देखने से चूक ही जाते हैं साधु सेवक समाज बनाने से क्या भ्रष्टाचार मिटा दोगे साधु जाकर सारे मुल्क को समझाएंगे कि भ्रष्टाचार मत करो तो भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा ये समझाने का मामला है कि भ्रष्टाचार मत करो ये समझाने की बात होती तो हम करते ही ना। समझाने की बात नहीं नही जीने का एग्जिस्टेंशियल प्रश्न है यहाँ अस्तित्व खतरे में ये प्रवचन से हल होने वाला नहीं है कि सारे हिंदुस्तान के साधु गांव गांव में जाके समझाए की भ्रष्टाचार मत करो तो बस भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा ये कोई शिक्षा की कमी नहीं है और न प्रवचनों की कमी है और ना ये होगा कि हम बच्चों को गीता और रामायण कंठक्ट करवा दें तो भ्रष्टाचार मिट जाएगा कि नैतिक शिक्षा दे दे हर स्कूल में पढ़ लेंगे गीता को रामायण को भ्रष्टाचार नहीं मिट जाएगा क्योंकि भ्रष्टाचार के होने के कारण अस्तित्व में छिपे हैं ये कोई सिद्धांतों की बात नहीं है और नेतागण चिल्लाते रहेंगे हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे चाहे जो वे जो इंतजाम करें जो भी इंतजाम करेंगे वो इंतजाम भ्रष्टाचारी हो जाएगा और मजा तो ये वो जो नेता जितने जोर से मंच पे चिल्लाते हैं कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे वो इस मंच तक बिना भ्रष्टाचार के पहुंच नहीं पाते जहां तो से भ्रष्टाचार मिटाने का व्याख्यान करना पड़ता है उस मंच तक पहुंचने के लिए भ्रष्टाचार की सीढ़ियों पार करनी पड़ती अब ये इतना जाल है कि सिद्धांतों से हल होने वाला नहीं है इस जाल की बुनियादी जड़ को पकड़ना पड़ेगा और अगर हम जड़ को पकड़ना तो बड़ी चीजें साफ हो जाए हमें मान लेना चाहिए कि आज के भारत में ईमानदारी की बात करना बेकार है न नेता को करनी चाहिए न साधु को करनी चाहिए हमें मान लेना चाहिए कि बेईमानी नियम है इसमें झंझट नहीं करनी चाहिए इसमें झगड़ा खड़ा नहीं करना चाहिए तो कम से कम बेईमानी सीधी साफ तो हो सकेगी यानी मुझे आपके खींचे में हाथ डालना है सीधा तो डाल सकूंगा नाहक आप सोए और मैं रात आपके घर में आऊ और खींचे में हाथ डालू और फिर सुबह से मंदिर जाऊं और व्याख्यान करूं कि चोरी करना पाप है इस सब सबके जाल की जरूरत नहीं है हिन्दुस्तान में बेईमानी जो है आज की समाज व्यवस्था में अगर न हो तो या तो समाज व्यवस्था टूट जाए या तो हम मर जाए बेईमानी इस वक्त लुब्रिकेटिंग का काम कर रही वो वो है दे लायक बना देती अगर ये मुल्क कसम खा ले ईमानदार होने की तो मर जाए ये जिंदा नहीं रह सकता और जिन लोगों ने कसम खा ली ईमानदारी की उनसे आप पूछ लो कि वो जिंदा है कि मर गए उनकी आवाज शायद ही निकले क्योंकि वो मरीज चुके होंगे भ्रष्टाचार हमारी इस समाज व्यवस्था ने हमारी इस समाज की दीनता और दरिद्रता में हमारे समाज की इस भूखमरी हालत में इस यंत्रविहीन, विहीन संपत्ति शून्य समाज में अनिवार्यता है इसे चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं ना किसी को गाली देने की जरूरत है मैं जापान की एक छोटी सी किताब पढ़ रहा था शिष्टाचार के नियमों की तो उसने लिखा हुआ है कि किसी आदमी से उसकी तनख्वाह न पूछे मैं बहुत हैरान हुआ की ये मामला हमसे बड़े अविकसित मालूम होते हैं जापानी हम तो तनख्वाह ही नहीं पूछते उससे ये भी पूछते हैं कि ऊपर भी कुछ मिलता है कि नहीं ये बड़े पक्के गंवर मालूम पड़ते इनको इतना भी पता नहीं है कि भारत जैसा सुसंस्कृत और सभ्य देश वहां हम तनख्वाह के ऊपर क्या मिलता है ये भी पूछते है न केवल पूछते हैं बल्कि बताने वाला बताता भी कि कुछ भी नहीं मिलता या कुछ मिलता है थोड़ा ही मिलता है कुछ ज्यादा नहीं मिलता उस किताब में नीचे नोट लिखा हुआ है किसी से तनख्वा पूछना अपमानजनक हो सकता है क्योंकि हो सकता है उसकी तनख्वाही कम हो और उसे चार आदमियों के सामने तनख्वाही बतानी पड़े या हो सकता है कि उसे इतना संकोच लगे कि उसे व्यर्थ झूठ बोलना पड़े जितनी उसकी तनख्वा हो उतनी बतानी पड़े इसलिए तनख्वाही पूछनी चाहिए इस मुल्क में हमें आज की मौजूदा हालत में भ्रष्टाचार बात, इनकी बात नहीं पूछनी चाहिए ये अशिष्टता है अशिष्टता है ये सीधी साफ बात है ये स्वीकृत होनी चाहिए इसमें कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए हाँ रह गई बात ये कि अगर हम इसे स्वीकार कर लें तो हम इसे मिटा सकते हैं। इसे हम स्वीकार कर ले तो हम इसकी बुनियादी जड़ों में जा सकते हैं की बात क्या है कोई आदमी अपनी तरफ ऐसी बुरा नहीं होना चाहता बुराई सदा ही मजबूरी की हालत में पैदा होती हाँ कुछ लोग होंगे जिनको बुरा होने में मजा आता है वो रुग्ण है उनकी चिकित्सा हो सकती है लेकिन अधिकतम लोग बुरा होने के लिए बुरा नहीं होते जब जीना मुश्किल हो जाता है तब बुराई को साधन की तरह पकड़ते जब इतनी बुराई है तो ये इस बात की खबर है कि मुल्क उस जगह खड़ा है जहाँ जीना असंभव हो गया है इसलिए जीने को हम कैसे संभव बनाए कैसे सरल बनाएं, कैसे समृद्ध बनाएं ये सोचना चाहिए भ्रष्टाचार कैसे मिटाएं ये सोचिए ही मत आप सोचिए कि जीवन को कैसे समृद्ध बनाएं, जीवन को कैसे सरल बनाएं, कैसे जीवन को गतिमान करें जीवन कैसे रोज रोज समृद्धि के नए शिखरों पर पहुंचे इसकी फिक्र करिए भ्रष्टाचार वगैरह की व्यर्थ बकवास में मत पड़े रखिए वे सिर्फ इंडिकेटर जैसे एक आदमी को बुखार आ जाए अब घर में अगर ना समझो या घर में अगर भारतीय किस्म के लोग ज्यादा हो तो ठंडा पानी डालना इलाज होना चाहिए क्योंकि अगर गर्म हो गया शरीर ठंडा कर दो इसका पानी डालो लेकिन बुखार बीमारी नहीं है बुखार सिर्फ भीतर की किसी बीमारी की सूचना है तो इसलिए गर्म अगर शरीर हो गया हो किसी का तो ठंडा पानी मत डालना ठंडा पानी डालने से बीमारी मिट जाएगी क्योंकि बीमार मिट जाएगा बुखार इस बात की खबर है कि शरीर में कहीं स्ट्रगल पैदा हो गई है शरीर में कहीं संघर्ष खड़ा हो गया है संघर्ष की वजह से शरीर गर्म हो गया है शरीर में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हो गई, शरीर का सहयोग टूट गया है शरीर पूंजीवादी न रहते समाजवादी हो गया है सर कुछ गड़बड़ हो गई हारमोनी टूट गई है शुरू हो गई दो तरह के कीटाणु इकट्ठे हो गए वहाँ कोई लड़ाई जारी उस लड़ाई की वजह से शरीर गर्म हो गया है उस लड़ाई में गर्मी आई जाती है इस गर्मी को ठंडा नहीं करना है उन कीटाणुओं को मारना है भीतर कि वो लड़ाई खत्म हो तो शरीर अपने आप ठीक टेम्परेचर पे वापस लौट आएगा भ्रष्टाचार रुस्बतखोरी चोरबजारी स्मगलिंग सब बुखार है शरीर का तापमान बढ़ गया है समाज का लेकिन असली बीमारी कहाँ है असली बीमारी नहीं है ये लेकिन हमारे सब नेता और सब ज्ञानी उन्हीं को ठीक करने में लगे हैं भारतीय जो ठहरे और शुद्ध 100 परसेंट भारतीय तो उसको ठीक कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर देंगे लेकिन किसी को ख्याल नहीं है कि भारत की ये बीमारी आज नहीं आ गई है ये बीमारी भारत में बढ़ते बढ़ते पांच हजार साल में अब पूरी तरह प्रकट हुई है पांच हजार साल का भारत का इतिहास कहता है कि परीक्षा में पास होना हो तो हनुमान जी को रुष्वत खिला दो नरियल चढ़ा दो उनको कहो की पाँच आने का नरियल चलाएंगे जरूर लड़के को पास करवा दो अगर लड़के को पास करवा दिया तो पांच आने का नरियल चढ़ा देंगे अब ये क्या है रुष्वत नहीं है क्या है आप समझते ये कौन सी चीज भगवान से जा कह रहे हैं की मंदिर बनवा दूंगा एक बच्चा पैदा हो जाए ये क्या है हाँ भगवान और देवताओं को देते देते विकास होते होते आदमियों तक बात पहुंच गई ये दूसरी बात कि ऑफिसर से कह रहे हैं, एक नारियल चढ़ा देते जरा कुछ काम करवा दे हम पहले से इसी तरह काम लेते रहे और जब हम भगवान तक से सस्ते में काम लेते रहे तो बेचारा ऑफिसर किस जड़ की मूली और जब भगवान तक नारियल से राजी होते तो ऑफिसर ना हो तो गैर भारतीय उसको राजी होना चाहिए अशिष्टता मालूम होगी भारत का चित्र उसमत खोर है और खिला रहा है खुशरन है वो भगवान की देवताओं की राजाओं की खुशामत करता था न देवता दिखाई पड़ते न भगवान दिखाई पड़ते ना राजा दिखाई पड़ते ये बिचारे मिनिस्टर वगैरह दिखाई पड़ते हैं अफसर दिखाई पड़ते वो इन्ही की खुशामत कर रहा है वो हाथ जोड़े इन्हीं के दरवाजे पर बैठा हुआ है स्वभावता गरीब मुल्क है दीन मुल्क है जिनके हाथ में थोड़ी ताकत है वो उनके आसपास पूंछ पूछ हिलाने लगता है और अब तो पूंछ हिलाने तक में बड़ी मुश्किल हो गई और उतनी ही समझदारी रखनी पड़ती है जैसे आमतौर से कुत्ते रखते हैं आपने कभी कुत्ते को पूंछ हिलाते देखा अगर अजनबी आदमी के सामने कुत्ता आएगा तो भोंकेगा भी और पूछ भी हिलाएगा दोनों काम करेगा डबल रोल एक साथ क्योंकि अभी अभी पक्का नहीं है कि अजनबी जो है वो मित्रता का रुख लेगा कि शत्रुता का रुख लेगा अगर शत्रुता का रुख लेगा तो पूंछ ना बंद कर देगा भोंकने को बढ़ा देगा अगर मित्रता का रुख लेगा भोंकना बंद कर देगा पूछ की ताकत बढ़ा देगा अब तो नेताओं के बाद कुछ पक्का नहीं है कि कौन नेता कब तक नेता रहेगा किस क्षण एक्स हो जाएगा भूतपूर्व हो जाएगा कुछ पता नहीं इसलिए थोड़ा आदमी भोंकता भी पूछ भी हिलाता है कि अगर ठिर हो जाए तो पूछ जोर से हिला देंगे और अगर बाहर निकल गया तो फिर जोर से भोंक के बता देंगे अब तो कुछ निश्चित नहीं है लेकिन ये भारतीय लक्षण ये हमारे कौमी लक्षण इन कौमी लक्षणों का जुम्मा पूंजीवाद पर नहीं है ये पूंजीवाद से बहुत प्राचीन और इन प्राचीन लक्षणों की जड़ें बहुत गहरी और सारी उपद्रव की जड़ हमारी दीनता दरिद्रता हमारी गरीबी उस गरीबी को मिटाने की दिशा में हम जो भी करें वही कदम भ्रष्टाचार रुसबतोरी चोरबाजारी सबको मिटाने वाले सिद्ध हो सकते हैं और बहुत से प्रश्न रह गए लेकिन मैं आशा करता हूं कि मैंने जो बातें आपसे कही उन बातों को अगर आप सोचेंगे तो जिन प्रश्नों के उत्तर में समय की कमी की वजह से नहीं दे पाया वे उत्तर भी आपके ख्याल में आ सकते अंतिम निवेदन कि मेरी बातों को मान लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूं और आपसे मुझे कुछ लेना देना नहीं कि आप मेरी बातें माने तो मुझे कोई फायदा हो और मेरी बातें न माने तो मुझे कोई नुकसान हो मेरी बातों को मानने की इसलिए भी कोई जरूरत नहीं है कि मैं कोई न महात्मा हूँ न कोई साधु हूँ न कोई संत हूँ की आपको अनुयायी बनाने के लिए कोई मेरी इच्छा है मैंने आपसे जो निवेदन किया वो विचार के लिए है आप सोचें इतनी कृपा काफी होगी कि आप सोचें और अगर आपको कुछ ठीक दिखाई पड़े तो वो ठीक आपकी जिंदगी में आपका अपना सत्य हो जाएगा और जो सत्य स्वयं के हो जाते हैं वे सक्रिय हो जाते हैं और सत्य थोड़ा सा भी सक्रिय हो जाए तो उसके परिणाम दूरगामी हो जाते हैं जिसे पत्थर को फेंकते हम झील पर जरा सी जगह गिरता है लेकिन उसके वर्तुल सारे दूर दूर झील के किनारों तक फैलने शुरू हो जाते हैं तो इस आशा में मैंने ये बातें कही हैं कि आप में से शायद कुछ लोग भी अगर सोचेंगे तो जो वर्तुल पैदा होंगे वो शायद देश के कोने कोने तक फैल जाए और हो सकता है कि अतीत में हमने भूलें की हैं लेकिन अब अतीत की भूलों से क्या प्रयोजन हम भविष्य में भूले करने से बच जाएं तो इतना भी काफी मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उससे अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार